अष्टावक्र की था प्रकरण शांति प्राप्ति के उपाय भाव निर्विकारो ग सुखी नैवशाम भाव से अभाव और अभाव से भाव रूपी कार स्वभाव से ही होते रहते हैं जो ऐसा निश्चय कर लेता है वह विकार एवं क्लेश से रहित हो जाता है और उसे अनायासी शांति प्राप्त होती है ईश्वर सर्व निर्माता अंतर्गल शांत क्वापी न सजते ईश्वर ही सबका निर्माता है दूसरा कोई नहीं ऐसा जो निश्चय कर लेता है उसकी सारी आशाएं भीतर ही गल जाती है वह शांत हो जाता है और उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती आपदा देवेद निश्चयी तृप्त स्वस्थ इंद्रियो नित्यम ना सोचती समय पर आपत्तियाँ और संपत्तियाँ दैव प्रारब्ध से होती है ऐसा जो निश्चय कर लेता है वह सदा तृप्त रहता है उसके इंद्रिया सदा स्वस्थ रहती हैं। न तो वह अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा करता है और न तो नष्ट वस्तु के लिए शोक ही करता है सुख दुखे जन्म मृत्यु निश्चयी सुख दुख और मृत्यु से ही होते हैं जो ऐसा निश्चय कर लेता है उसकी दृष्टि में साध्य कुछ नहीं रहता उसे परिश्रम नहीं होता और कर्म करने पर भी वह लिप्त नहीं होता चिंतया के सर्वत्र इस संसार में चिंता से ही दुख होता है अन्यथा नहीं जिसने ऐसा निश्चय कर लिया है वह चिंता ही साधक सुखी एवं शांत हो जाता है उसको कहीं भी स्प्रिया नहीं होती ना संप्राप्तो देहु न देह मेरा है मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ जिसको ऐसा निश्चय हो गया है उसे मानो कैवल्य की प्राप्ति हो गई है वह इस बात का स्मरण नहीं करता कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया आ ब्रह्मस्तम्भ ब्रह्म स्तम्भ पर्यतम निश्चय निर्विकल प्राप्त ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब मैं ही हूँ ऐसा जिसका निश्चय है वह संकल्प विकल्प से रहित पवित्र एवं शांत हो जाता है प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों में वह रहता है ना ना साम्यती। अनेक आश से परिपूर्ण यह संसार कुछ नहीं है ऐसा जिसका निश्चय है उसकी सारी वासनाए भस्म हो जाती है वह स्फूर्ति मात्र बचता है और वह मानो कुछ नहीं है अर्थात निर्माण ही निर्माण है इस प्रकार शांत हो जाता है इति ये श्रीमदअाव्र मुनिरचिता ब्रह्म विद्यादश्त